यस्त श्रेयवर्ती सहसु क्षिदेव आत्मती तदिद श्रवण श्रवणारोत न लनषाण शहस कषि सिद्ध है सिद्धा कच्चि सातवें अध्यागीता स्मृति भी श्रुति के अनुरूप है। श्रवणार्थम श्रवण के लिए भी अत्यंत कठिन है दुर्लभ है। चतुर्थी श्रवडाय तादर्थ में है श्रवणाय श्रवणाय चतुर्थी नादर्थ में ये उपाय दारू दृष्टान है ना प्रकृति आदि में होता है इसलिए श्रवणार्थम और उसी को तुमन के दौर स्पष्ट कर रहे हैं सो तुम अपन प्रत्यय करके और कर दिया स्रोतु अभी न लभ्य लभ्य नहीं है क्या लभ्य नहीं है सुनने को भी प्रयात्मा आत्म विषय का श्रवण अत्यंत दुर्लभ है किनको बहु भी अनेक बहुत लोगों को ये आत्मविषय ज्ञान का सुनने को भी मिलना बहुत कठिन है लाभ और ज्ञान में अंतर लब्धा और ज्ञाता इसलिए कह दिया था ना लाभ मने तत्वनिष्ठा स्वायत्तीकरण निष्ठत्म और ज्ञान मैंने साक्षात अनुभव साक्षात अनुभव को ज्ञाता और जो लब्धा केवल तत्व का निष्ठा हो गया उसको स्वायत्तीकरण कर लिया अपना विद्या उसका अपना विषय हो गया जैसे जो वस्तु आपका नहीं है आपने लाभ कर लिया का मतलब क्या हुआ वो आपका अपना हो गया महत्व तो आ गया उसमें उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है और मुझको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है अब ब्रह्म विद्या मेरी है और उस ब्रह्म विद्या में आपकी निष्ठा हो जाती है तार तत्व निष्ठा का नाम ही लाभ है और स्वर्वनिष्ठा हो जाए अनुभव पूरक उसी का नाम ज्ञान ये को ध्यान रखना है लब्धा ज्ञाता दो भेद करते लभ्यहा बहुतों को स्वायत्तीकरण करने को भी नहीं मिलता ब्रहविद्या सुनकर के ब्रह्म विद्या मेरे पास है ऐसा सोचने का भी सामर्थ्य नहीं रह जाता तो मिलता है नहीं सुनने को सुनने को मिलेगा तब न उसका अपना होएगा वो स्वायत्तीकरण के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है बहुतों के लिए ऐसी आत्म और आत्मविश्विक विद्या है वो भी ही अनेक ही। क्यों काम आ सकता है वही पहले बोल चुके हैं सब लोग अधिकतर लोग कामना उनसे आ सकते हैं उनको आत्मश्रवण प्रवृत्ति नहीं हो सकती है भाषकार पूर्व में प्रायण एवं विदेव लोका पूर्व मंत्र का भाष्य के अंत में कहेगी प्राय एवं विध एव ही लोक श्रण्वंतो भी हाँ सुनने सुन रहे हैं जो लोग इनमें से भी काम आदि से विमुख होकर के श्रवण लाभ होने पर भी दोषांतर बाहुल अभी दिमाग में अंतकरण में आ, अनेक प्रकार के दोष है मन में दोष है बुद्धि में दोष है अहंकार में दोष है सब में अनेक प्रकार के दोष भरे पड़े हैं जिसके वजह से वह जान नहीं प के बावजूद वो समझ नहीं पाता सुन तो रहे वेदांत बहुत लोग सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता पछता नहीं मामला है श्रीमंतो भी बहवो अनेके अन्यम आत्म न विद्य हो नी अभागिनो वो असंस्कृत आत्मा न विजानी अनेके बहुमन अनेक अन्य जो पुरुष भिन्न महाकामी पुरुष लोग थे उनको सुनने को भी नहीं मिलता जो कुछ कामना जी को नियंत्रण कर लिया उसको थोड़ा बहुत सुनने को भी मिल जाता है किंतु जिस आत्मा को सुनता है उस आत्मा को वह जान ही नहीं पाता है निकी बोल दिया अभागिनो, क्योंकि उनके भाग्य ही नहीं है जिसको गीता में आश्चर्य कच्चिम आश्चर्य आश्रय आश्रो चीन मन सुनोती वेद नश्चित किसी मंत्र के व्याख्या है वो असंस्कृत आत्मान वो अभाग्यशाली क्यों है भागो रूपार्थ के भाग्य देश यो हेम कोश है कोशकार कहते हैं भाग अभाग्य नाम दुर्भाग्यशाली है जो सुनने के बावजूद भी समझ नहीं पावे महान और भाग्य उनका भाग्य देश को भी कहते हैं भागी भागो, रूपार्धके भाग्य देश यो इति हिमहा क्यों ऐसे हैं? क्योंकि उनके अंतकरण भी सही सही ढंग से शुक्र हो पाया असंस्कृत आत्मान असंस्कृत आत्म ने अशुद्ध अंत तो वाले हैं वे लोग इसलिए न जानी हो इसे जान नहीं नहीं नहीं पाते नहीं पाते पाते समझ पकड़ इन आश्चर्य दूसरे के पीछे दो भाग कर देंगे लब्ध और ज्ञात दोनों आश्चर्य है और ज्ञात के बारे में तो कहना है तो कुशला अनुश्चित हो जाता है किंच वक्ता भी आश्चर्य अद्भुतवत एव अनेशो कश्चित क्योंकि आत्मा के बारे में वक्ता मिलना भी मुश्किल है साफ साफ सही सही बोलना वाला घुमा फिरा कर मीठे मीठे बोलने वाला बहुत मिलेगा वेदांत के प्रवचन सुनने जाओ मनोरंजन ही रहता उसमें ऐसे बहुत है वक्ता बहुत है वेदांत के वक्ता कोई कम नहीं है वेदांत पर रोजाना हजारों जगह प्रवचन हो रहा है भारत के अंदर दो हजारों मंच हैं एक बार एक दिल्ली में एक में हमेशा होता है जहाँ गंगेश्वरान जी महाराज थे जो जन्मान थे, किंतु तो चारों वेद कंटस्थ क्षण दर्शन कंटस्थ जबरस्त विद्वान सिंह समुदाय का जो हमारे जो वेदांत गुरु जी थे ना योगिंद्रनंद जी उनके गुरु जी उनके आसमन में किसी काशन में जाना पड़ गया था प्रवचन होता है वहाँ जब का प्रवचन कर रहा था जबर से हमें कह दिया गया पुठारी ने कहा आप भी बैठिए थोड़ा बोलिए जब महाराज जी ने आपको भेजा है किसी काम से कोई बात नहीं बैठे, तो महाराज जी गुरु भाई वहाँ थे वो तो चले गए थे गुजर गए थे गंगेश जी तो जीवित नहीं थे उनका दर्शन हमको हुआ है बनारस में उसके बाद ही वो अंतिम स्टेज में आए थे वहाँ उसका दिल्ली के ले जा गया खत्म हो मुझे जब काम भेजा गया तब वो थे तो गुरु भाई व्यवस्थापक जी तो उन्हें बिठा दिया स्टेज पे तब बैठे रहे फिर वो वक्ता ने स्वयं क्या उसके मन में आया हो क्या महाराज आप भी पांच मिनट बोलो जब बैठे हो तो मेरे को पाँच मिनट दिया मैं क्या बोलूँ थोड़ा बताइए तो बोल दिया उसके बाद मेरे से एक कमरे में आके निकला वो, वो कहते महाराज आप तो मिनट बोले बड़ा अच्छा लगा आपको मैं इकलिस दे पाऊंगा क्या करना वो भी बता भी दूंगा आपको सब बताऊ क्या बताऊंगा आश्रमऊ का निष्ठ और जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं उन सब का और कहाँ मैनेजर को कितना परसेंट देना पड़ता है तो आपका नंबर लगता है वह सब बता रहे हम और मुझे फिफ्टी परसेंट जो छड़ा होता है वैसा फिफ्टी परसेंट मैनेजर को देना पड़ता है तब तुम्हारा नंबर लग जाएगी बोलने का ट्वेंटी फाइव परसेंट टेन परसेंट परसेंट है मैक्सिल फिफ्टी परसेंट वो सब लिस्ट तो उसने दिखाई मैंने का माल है अरे तीन दिन तीन सौ साठ जगह बोल सकते हो दिन तीन जगह स्टेज मिल जाएगा एवरी डे वन जे करते जाओ मौके जाओ मैंने कहा सब धंधा बस की बात नहीं है तब हमको लगा कि देखो इतने जगह है जब रोज बेटा के सत्संग हो रहा है तो मंत्र याद आया फिर भी लोग सुन भी रहे हैं वहाँ भी प्रतिदिन जो है दिल्ली में वहाँ जा होता है करोलबाग में कुछ नहीं तो सवेरे सात से आठ बजे घंटा जब होता है कल में पाँच बैठते हैं जितने वॉकिंग करते बुढ़ा बुढ़ी सब वहाँ जाते हैं वॉकिंग एंड वहीं होता सबरे निकलते वॉकिंग करने वॉकिंग करते फिरते सब बुढ़ा बुढ़ी हो गए बैठ जाते सब का मीटिंग सेंटर हो गया एक घंटा सत्संग भी हो गया फिर अपना गप्पे गपे मार के अपना चलेगा। जाते इतने लोग सुन रहे हैं क्या हो है? किसी को कुछ क्षमता नहीं पड़ता कुछ है वहाँ जो चार लोग बिल्कुल कट्टर वैदांति श्रोता वक्ता की गलती फट पकड़ लेते दो बुढे तो आए थे कमरे में हमारे प्रवचन के बाद जो रोज बोल रहे थे वहाँ उनके बारे में जो श्रिस्टम को दिया उसके बारे में उन्हें बताया जी ये तो बहुत कच्चा मामला है मैदान ठीक नहीं है कहते हैं सुनते हैं हम लोग लेकिन हम जानते हैं बहुत ही बेकार है ऐसे लोग श्रोता वक्ता के बारे में टीका कर रहे हैं कि बिल्कुल बेकार मैदान है मैंने उनसे पूछा बुड्ढे से आप आज तक तो जो सुने हो इतने लोग यहाँ आते हैं सुनाते हैं अब कितने लगे वेदांत के ढंग के तो जीवन में भी कुछ और वक्तृत्व में भी कुछ इसले प्रभाव पड़ता है तो महाराज तीन चार है बस ये कितने को सुने होंगे आप हाँ, हजार से ऊपर वक्ता को सुने होंगे बताओ बुढा कह रहा है हजार से ज्यादा वक्ताओं को सुन चुका हूँ तीन चार ही सही से मुझे लगे वेदांति बोल तो रहे बोलने वाला भी दम नहीं उसके पास जय आश्चर्य वक्ता सुनाने वाला भी ऐसे सुनाता है जो अगले के दिमाग में कुछ जाता ही नहीं चल मनोरंजन घुस जाता है काथा कहानी घुस जाता है आश्चित पकड़ भी नहीं आता आदमी को इस तरह से अन्य बातों में ही घुमाने में ही नहीं लगे रहते अन्य घुमाने में लगे रहा गया तो आदमी को क्या बोलना चाहता है यही समझ में नहीं आएगी इसलिए कहते हैं कि ये जो वक्ता है ना यह भी आश्चर्य है अद्भुत अद्भुत अव अद्भुत के समान है क्यों अनेकों वक्ताओं में से कस्टित कष्ट ही वास्तविक वक्ता होता है सीधे वेदांत साफ साफ सुनाने वाला एकादि होता है कोई कोई ये जो बता है, हजार में तीन सारी थे जो सीधे सही ढंग से, से वेदांत बोलते और समझाते बाकी सब कपोड़ी सब सब हंसी मजाक सब सुनाने वाले तथा श्रुआ भी असि आत्मा न कुशलो निपुण एव अधिकेश्धा कश्यवती और सुनने के बाद इस आत्मा के विषय में जो लब्धा है वह भी कोई होता है अनेकों में एकाद होता है जो इसका तत्व निष्ठा प्राप्त करने वाला उस स्वा स्वाकरण करने वाला कोई ही होता है वह कुशल होगा निश्चित रूप में निपुण होगा इसमें कोई संशय नहीं है कश्चिव भवती निष्ठी भूय स्वानंद अनुभविता उसको निष्टी निष्ठा को प्राप्त करके उसके आनंद को पाने वाला विद्या ज्ञान विद्यानंद है ना पंचदशी प्रकरण विद्यानंद प्रकरण और विद्यानंद प्रकरने, विद्यान्द प्रकरने, विद्यान्द को पाने वाला भी कोई कोई होता है यद क्योंकि आश्चर्य ज्ञाता कश्चिदेव कुशला अनुसुष्ट कुशल निपुणेन आचार्य अनुष्ठ ज्ञाता कश्चिद कुशल कोई अत्यंत निपुण आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट होता हुआ उसको जानने वाला जो अनुभव करने वाला स्वरूप निष्ठा को प्राप्त करने वाला तो ब्रह्मानंद को पाने वाला ज्ञान नहीं सिर्फ ब्रह्मानंद को पाने वाला तो कोई कोई होता है क्योंकि कैसा अनु अनुशासन करते हैं गुरु यद वाचान भी तो दे तदेव ब्रह्म दे <smart> इत्यारी मंत्रों के द्वारा इस प्रकार तो साधन उसको साधनों से उसको पढ़ने चेष्टा नहीं करना वो तुम्हारा स्वरूप ही है अनेक प्रवेश प्रकाश प्रकार श्रुतियों के आधार पर जो है समझाने वाला भी तो कोई कोई होता है और आजकल कैसे ऐसे के कथाकार मिलेंगे जिनको श्रुति पता नहीं वो ही नहीं मालूम एक मंत्र भी मालूम नहीं है और हिंदी के पुस्तक पढ़ लिया वेदांत उस पर बोल रहे प्रवचन दे रहे पूछो इसका मंत्र बोलो एक मंत्र का एक टुकड़ा भी नहीं बोल सकते मालूम ही नहीं है क्या रीड करेंगे वो तो हिंदी से फिलासफी एमए पास हो गया एम ए एन फिलासफी है हिंदी से मेरठ यूनिवर्सिटी वगैरह में एम ए एंड फिलासफी हिंदी में है वो हिंदी से फिलासफी पास हो गया है सारा दर्शन पढ़ गया हिंदी हिंदी में और ऐसे भी आई एस ऑफिसर देखा हिंदी से फिलासफी पास फिलासफी सब्जेक्ट लिया आया इसमें और पास हो, एस हो गया एस ऑफिसर होंगे और जिस किसी महात्मा जिस उसे भी भिड़ जाता है आप क्या जानते हैं वेदांत आप क्या जानते हैं आत्मा परमात्मा क्या होता है ईश्वर क्या होता है आई एस ऑफिसर है एक तो आई पी एस का कुंभ मेला नाइनटीन नाइनटी हरिद्वार की उसमें आया था पूरे एरिया के पुलिस ऑफिसर तो हम लोग वहाँ थे 92 में यज्ञ करा रहे थे वो आ गया पता चला महामंडेश्वर जी है तो आ गया दर्शन वर्षन किया सब करने के बाद महालेश्वर जी को पुलिस किसर बोल दिया था आई पी ऑफिसर फिलोसफी से है ये विषय का उल्टा पल्टा पूछेगा वो तो शाम जो बड़े अच्छा लागू उन्होंने क्या कर दिया पहले ही बोल दिया देखो वो हैं आचार्य जी हमारे यहाँ उनसे मिलो मेरे पास भेज दिया <laughs> कई इस दर माजे पास जाओ मेरे पास टाइम नहीं बिजी है दर्शन हो गया आप जाइए प्रसाद देकर जो उसको भेज दिया अब वो भी क्या बोल रहे थे बड़े महान हैं महामंडेश्वर आचार्य महामंडेश्वर अखाड़ेगा से क्या कहेगा वो दिए? ठीक है महाराज आप जैसे तो मेरे पास आके बैठ के दो घंटे के मौका हमने एक तरीके से दबाने के बार बार क्या करते हैं में में में क्या श्रुति प्रमाणित मुझे बोल रहे उपनिषद उपनिषद अरे कौन से मंत्र तो को नहीं जानता बकवास कर रहे हो हम बोलते देखो मंत्र हम मंत्र बोलते थे फिर चुप हो जाकर कई से लोग एक से घूमते हैं तो हिंदी में पढ़ ले गर भाषण दिया इस तरह की बहुत है ना अनुशासन दे रहे हैं, हैं। <laughs> सी डी भी बनाया है रामायण के ऊपर रामायण के ऊपर उसने सीडी भी बना दिया बहुत सारे चेड़े उसके वो तो ट्रैफिक कमिश्नर था पूरे उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ट्रैफिक कमिश्नर तो सब रिटायर्ड हुआ अपने सी डी भी दिया सब दिया मेरे को ऐसा गाता है और उसे पूछो कुछ भी संस्कृत का मामला पता ही नहीं है और के रामायण पर बोल रहा है। ऐसे लोग दुनिया में कलियुग में वक्ता की कमी नहीं है जिनको संस्कृत भी मालूम और बढ़िया वक्ता और उसके पीछे भी चेले घुम रहे उनके भी चेले चेड़े लेकिन ऐसा ऐसे कुशल निपुण आचार्य मिलना बहुत कठिन है इसकी व्याख्या से आगे अगले मंत्र में और स्पष्ट करेंगे वक्ता का व्याख्या वक्ता कैसे होता है जिस वक्ता सुनने से ज्ञान सफल होता और किस प्रकार के वक्ता सुनने से ज्ञान फलता नहीं है ज्ञान पकेगा ही नहीं ज्ञान फल नहीं फल ही नहीं देगा ज्ञान वो निष्फल रहेगा उसके बाद मगले मंत्र और स्पष्ट करने जा रही है अच्छा कसमात? क्यों ऐसा है कुशला अनुशिष्ट कुशलेन आचार्यन अनुशिष्ट लेना कश्चित ज्ञाता आश्चर्य कदम प्रश्न पूछना क्यों ऐसा है कोई भी आचार्य कोई भी वक्ता वेदांत करह सुना दिया हो गया ब्रह्म हो गया कहानी कदम है उसमें क्या बड़ा बात है तो सुनना है वो सुन गया कोई भी सुना दे अब इसमें हिंदी क्या जरूरत संस्कृत क्या जरूरत है उपरिषद पढ़ने क्या जरूरत है कोई कह रहा है तुम ब्रह्म हो बात हो गया पूरी बात कदम तक है नहीं न, न, न प्रोक्त सुजे बहुदा चिंतम अन्य प्रोक्त गतिर अनियातर्क प्रमाण नवरण प्रोक्त आवरे नरेण मन प्राकृत नरेना सामेवाला किसी भी पुरुष के द्वारा कहे वे जाने पर ऐसा प्रोक्त न सुविज्ञ बहुदा चिंत्य मानव की बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी न सुविज्ञ यहा। नहीं यहाँ पर एक टिप्पणी है जिसको लेकर बड़ा विवाद कई लोग करते हैं हमारे सामने कई बार इस बात पर आया इसकी जवाब से जानना जरूरी है नरत्वक्ता न प्रवचन नारी प्रसंग नरक का उक्ति होने से वेदांत प्रवचन में नारी का अधिकार नहीं है कप्पण कर आज तो विरोध है गार तो वेदांत प्रवचन करती रही है तो प्रशद में ही आ रहा है और आजकल तो बहुत सारे हैं जो गुरु बने घूम रहे हैं वेदांत बहुत सारे और जो वेदांत नहीं जानते ऐसे महिला भी गुरु है बहुत मांता माँ क्या वेदांत पढ़िए कुछ नहीं आनंद मूर्ति गुरु माँ आनंद मूर्ति वो भी एक वेदांत पर धड़े बोलती ऐसे कई है बहुत सारी और बहुत सारा औरतें मंडलेश्वर भी है तो ये कैसे कर रहे हैं समझ कैसे बैठेगा टिप्पणी करने के साथ तब तो समझना पड़ेगा भाई वेदांत गुरु होना दीक्षा गुरु होना में अंतर समझना पड़ेगा अवेदांत प्रवचन करना प्रवचन और गुरु दोनों में अंतर प्रवचन करता और गुरु दोनों में अंतर है यहां प्रवचन कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं यहाँ प्रवचन से भी क्या लेना है स्वाध्य प्रवचनाभ्या प्रवचन वह प्रवचन लेना है बाही प्रवचन नहीं लेना है न या तात्पर्य भाई जब स्टेजों पर बैठ के बोल रहे हैं प्रवचन कर रहे हैं अब लोग उसको प्रवचन ले लेते हैं वो यहाँ प्रवचन से तात्पर्य नहीं है तब ये हो जाएगा सब प्रवचन को हम ले लेंगे तब तो विरोध है स्वाध्याय प्रवचन आप भी हम आप प्रवचन से क्या अर्थ किया प्रकृष्ट रूपेण उच्चते स्वशाखा मिथि प्रवचन वेद की शाखा को पढ़ाना ये निषेध कर नरेण कहने से या नारी का जो निषेध हुआ है उपलक्षण तो माना जब निषेध का कि वह तात्पर्य है प्राकृत नारी या या प्राकृत नार कोई निषेध ना कि नवरे नरेसा न सुविज्ञान इस प्रकार से अवरेण नारेण प्रोक्त न ना सुविज्ञान किंतु गुरुपद को, को प्राप्त हुआ और तत्व क्या है तो ना नारी होता है नारी होता न पुरुष होता गुरु तत्व साक्षात ब्रह्म ही है गुरु ब्रह्मा गुरुष्ठ गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म क्या है न पुम न स्त्री न पुमा न स्त्री न न पुम हितु तो का ना नारी है न ना पुरुष है न कुछ भी नहीं है गुरु पर्द पर तो कोई भी हो सकता है वह सामर्थ्य वाला जो ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है वो तो गुरु है चाहे उपाधि उसका शरीर जो है वह पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे कोई भी शरीर हो गुरु होने में कोई आपत्ति नहीं है उस पर ब्रह्म स्वरूप प्रतिष्ठित होकर के दीक्षा दे रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो ये दुर्भिमान कर रहा है स्त्री होता हो देखो इतना मेरे चेहरे है मैं गुरु होकर मैं इतने को बना कर दिया चेड़ा त्री का अभिमान भी है द्वैता भी मान है और दूसरे की निंदा कर रहे हैं इस वजह से तो ऐसे जो लोग हैं वो तो गुरुपद के अधिकारी नहीं है उनका निषेध कर रहे निषेध हो रहे हैं उसी प्रकार का प्राकृत पुरुष द्वैत भेद भाव वाला पुरुष क्योंकि आगे कहेंगे अनन्य प्रोक्त अनन्य की व्याख्या भाषा तीन करेंगे क्योंकि गति की व्याख्या तीन है गतिशब्द का तीन अर्थ होगा इसे अन्य प्रोक्त भी अर्थ तीन अर्थ लेंगे भाषा का अभेद बुद्धि से संपन्न है स्वरूप मतलब क्या बुद्धि कहीं भी किंचिद भी, भी द्वैत बुद्धि का अभाव हो ऐसा व्यक्ति कहे जाने विज्ञान सफल होता है और उससे भिन्न को अवरेण नरेण भले वेदांत का बड़ा प्रकांड पंडित है सब कुछ कंटस्थ वाले है द्वैत बुद्धि भी है उसके अंदर ब्राह्मणों में या किसी भी प्रकार का वर्ण आश्रमारी अभिमान है तो वो अवरण नरण कोटि में आ गया वो अवर्ण नारी कोटि में ही आ जाएगा और जिस भाव से ऊपर उठ गया है वो अन्य प्रवक् आ है वो गुरु हो सकता है प्रवचन देता नर हो चाहे नारी हो सकता कोई प्रसन्नता इसलिए प्रसंग यहाँ पर जो टिप्पण है नरण अवरण का अवर नर की बात है इसीलिए निश्चित जो नारी का रहा है उसमें भी अवर नारी ही समझना चाहता द्वैत बुद्धियादी क्षुद्रता अवरमन क्षुद्र वर मेष्ठ नवरत्म जिसमें श्रेष्ठत्व ही रह गया अर्थात क्या है प्रसंग अनुसार तो है ना अद्वैत बुद्धि ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप निष्ठा वही वरत्व नहीं है जिसमें वो अवर है ऐसे अवर नर के द्वारा कहे जाने पर यह वेदांत बहुदा चिंतित मानो की न सुविज्ञा बहुत प्रकार चिंतन करने के बावजूद भी यह सुविज्ञ नहीं होता इस बार एक नंबर टिप्पणी बहुत सुंदर है इसलिए बहवो अवलोको वक्तारो लोक में वक्ताओं की कमी नहीं दुनिया भर के देखने को मिल रहे हैं दृष्ट प्राच्य सर्वे ब्रमशिन्दी और प्राचीन जमाने में यह सुनने को देखने को सब मिला है ग्रंथों में दिखा है सर्वे ब्रह्म भिष्यंती सर्वे जो ब्रह्मवादी न ऐसे ऐसे सब पुराणों में अनेकों जगत मिलता है श्रुति में भी आता है ये सब ब्रह्मवादी है या गिल -गिल प्रकरण में ही है ना क्या बोलते हैं जनक आप सब ब्रह्मवादी हैं इनमें ये देखना चाहता हूं आप ब्रह्मवादियों में वरिष्ठ कौन है इसके लिए पुरस्कार रखना सर्वे ब्रह्मवादी एक नहीं सैकड़ो दे महा पे इत्यादि जब देखने को मिल रहा है आप ये कैसे कहते हो कुशला कुशलेन निपुणेन आचार्य व्याख्या कर दिया इत्यादि कथम इत्याण इत्यादि और स्पष्ट करते टिप्पणदार अवगति पर्यत उपदेष आश्चर्य अवगति पर्यत अनुर्यंत उपदेश करने वाला वक्ता आश्चर्य हम लोग सब पढ़ाए थे शब्दार्थ बोल रहे हैं शब्द की व्या हो रहा है समझ रहे हैं आप लोग पर इतनी है अनुभूति कितने को हो रहा है सुनने वालों में से दो कारण है दोनों ही में कमी हो सकती है या एक में कमी जरूर होगी उसमें संशयनीय जिसे पूरे में बोलते ना असंस्कृत आत्मान से सुनने वालों को अनुभूति नहीं होता अगर वक्ता अनुभूति रहित है ऐसे वक्ता का भी कथन करने का श्रवण करने के बावजूद भी अंतर्ण पुरुष को भी अनुभव नहीं है। इसलिए यदि शिष्य पूर्ण अंतरण है तो वक्ता में कमी मानना है यदि अनुभूति संबंध है तो श्रोता में कमी और अधिक श्रोता नहीं ही माना जाता है वक्ता में नहीं इसलिए कहते अवगति पर्यंत उपदेषा आश्चर्य बहुत भी इस प्रकार का जो नहीं है ऐसे वक्ता वक्तृत्व अनुमति विरोध हो इसलिए फिर तो ऐसे लोगों को वेदांत का, का उपदेश नहीं देना चाहिए ऐसे भी कह सकता है जो अवर प्रोक्ता लोग है क्यों बोल रहे हैं जब तुम्हारे बोलने का कोई असर होने वाला नहीं है कोई फायदा ही नहीं किसी को भी होने वाला बोलते क्यों रोकना चाहिए इसे लोगों को ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वह भी अभ्यास में लगा हुआ है तत् चिंतनम तत्कनम तद अन्य प्रबोधनम कोटी में है वो इस ऐसे वक्तों का हजारों होना भी जरूरी है उनको सुनने वाले भी लाखों हैं ये भी ठीक ही है और गलत नहीं है इतना ही कहा जा रहा है वो कुशल वक्ता नहीं हो सकता और ऐसे को सुन करके कुशल जो होगा कोई शिष्य वह वो अनुभव नहीं हो सकता प्रोक्त भी न सुना भी प्रोक्त आवरेण न सुविज्ञा इति वहा अत ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं वरेणा भी प्रोक्ता वरिणा भी प्रोक्ता आवरेण न सुविज्ञ नरेण है ना नरे पाठ को बदल दो न व प्रोक्त तो तो तो? तो है सब न अन्वेक्काश होता वरण प्रोक् नज्ञेय एस वरण आचार्य प्रोक्टी वरण आचार्य प्रोक्म अवरेण शिष्येण अश्वदंत शिष्येण नज्ञे एस वरण भी प्रोक्त थी ऐसा कर सकते हैं है, चेहरा है उसको सुनने के बाद तुरंत अनुभव में भले नहीं आ रहा बहुत चिंतन करने के बाद धिरे, धिरे, धिरे, धिरे, तो हो जाना चाहिए उसका अनुभव कहते यह भी नहीं हो सकता कोई जरूरी नहीं है निर्भर उस शिष्य के ऊपर अधिकारी के ऊपर बहुशो विचारी मानों ना विज्ञेयो देवा अवरत्वा चिंतन करने के बावजूद भी उस अवर शिष्य के द्वारा अनुभव नहीं आ सकता क्यों अवरत श्रेष्ठ शिष्य है ही नहीं अश्रेष्ठ शिष्य है वो इसलिए उसका अंतरण शुद्ध न होने से वह शिष्य है आते उसका अनुभव नहीं आ सकता इसे दोनों तरह इसे जानकर टिप्पण का दोनों तरफ घटा दिया एक तरफ आरोप नहीं लगाया जा सकता किसी को भी इसे गुरु चढ़ा नर्क में ठेला, ऐसे भी कहावत है ना इसमें लिए दोनों है, तो दोनों को गड़बड़ी होएगा। इसलिए गड़बड़ है, तो दूसरा सही है तो जैसा स्थिति उसके अनुसार घटा लेना पड़ता है सुविज्ञ बहुदा चिंतमान फिर कब सुविज्ञ हो जाता है ये आत्मा ऐसा आत्मा कब से विजय होगा तक अन्य प्रोक्त गतिर नास्ती अन्य प्रोक्त अत्र गतिर नास्ती अन्य प्रोक्त कहते कि भाई आत्मा किसको कहते हैं स्वरूप का नाम आत्मा स्वरूप का दूसरा नाम आत्मा और उसके विज्ञान हो गया तो अन्य उपदेश की अपेक्षा नहीं रह जाता उसमें अनन्य प्रोक्ते, जो अन्य नहीं है मैंने अनन्य भावे न प्रोक्ते सती अनन्य भाव क्या अद्वैत भाव अन्यम द्वैतम न अन्य अन्यम अद्वैतम स्वरूप प्रतिष्ठित होकर वह अनन्य भाव से जब कहता है तब क्या होगा आत्रा इस विषय में गति गति का मतलब चिंता गति का पहला अर्थ है चिंता अस्ति वा चिंता है ना आत्मा या नहीं है तो भी कैसा है वो छोटा है कि बड़ा है गुण वाले की निर्गुण वाला है सक्रिय की निष्क्रिय चिंता होगी नहीं खत्म सारी चिंता समाप्त अगर दूसरा अर्थ में अनन्य प्रो दे करने वाला है आचार्य पर शिष्य के अंदर गति गति संसार नहीं होगा दूसरे पक्ष में मैंने अवगति का अवगति अवग मानी जो भाटक ये दुनिया वर् का जो ज्ञान होता था वृत्ति ज्ञान संसार विषय का वृत्ति ज्ञान होना बंद हो जाएगा उसका और उनकी यहां पर गुंजास नहीं रह गई सदा अहम ब्रह्मास्मी ही वृत्ति ही होती रह गए अखंडागार वृत्ति धारा प्रवाह चलते रहेगा जीवन विषय नहीं रह गया ये विषय मिथ्या हो जाएगी तो तद तो तो विषय की वृत्ति होगी क्या जैसा आप जग गए जब तब तो स्वप्न का सारा विषय मिथ्या हो गया अब उस विषय की वृत्ति बनाओ तुम बैठ करके बना सकोगे नहीं बना मुश्किल है स्मृत्या बनाना भी कठिन होता है तो प्रत्यक्ष कहा से बना दो नहीं रहा सामने आएगा क्या इसकी प्रत्यक्ष भी नहीं हो पाती है स्वाप्रदार्थ तो स्मृत्या वृत्ति भी सकल विषयों का नहीं बन सकता है तो उनकी प्रत्यक्षाकर वृत्ति कहा से बनेगी जो विषय भावा देगा तथु तो पर भी अन्य प्रवृत्ति का होता है अत्र असम आत्मानुभूति सत्यांशी गति ही मन द्वैता नास्ती अवगत नास्ती ऐसा भी करेंगे और तीसरे में क्या करेंगे पाठ में अन्य प्रो अगति अवग्र चिन्ह दे देंगे बीच में येंगे अगतिरत्र नास्ती ऐसे कर देंगे मन अगति मैंने मोक्ष रूपी गतिभाव कहां होता है मोक्ष मोक्ष नहीं होगा ऐसे नहीं कहना मोक्ष अवश्य होगा उसका गतिर नास्ति माने मोक्षा गतिर अस्तियवर्थ नहीं हमेशा वस्तु का भाव और दृढ़ता के लिए होता है ये तीन पक्ष लेंगे भाषण क्यों ऐसा है अनन्य प्रोक्त होने पर ही इसमें गति होती है ऐसे क्यों क्योंकि क्योंकि कैसा है अनुप्रमाण अभियान भगवती जो संसार में लोग कहते हैं अमुक चीज अनुपरिमाण वाला है कोई कह गया मान लो परमाणु है वो अनुपरिमाण वाला है उससे भी कोई ना कोई अनुतर व से भी सूक्ष्म उत्तम है अत अनुभव में आना कठिन परमाणु ही अनुभव में नहीं आता क्या अनुमान से निर्णय कर लिया है परमाणु को ही कोई देखा नहीं अनुभव नहीं किया आज तक केवल अनुमान कर लिया है प्रश्रेणु को तोड़ेंगे दृणुक होगा तीन दृणुक तोड़ेंगे तो एक को तोड़ेंगे तो दो परमाणु हो जाएंगे अनुमान कर लिया अनुमेय है प्रत्यक्ष नहीं है जब अणु ही जो दुनिया में सुप्रसिद्ध अणु परिमाण वाला वस्तु ही अप्रत्यक्ष है अनुभूई वस्तु है दुर्विज्ञ है तो अनुयान वस्तु के बारे में जो तो कहने का निश्चित रूप में है दुर्विज्ञा अतर्क्यम मन दुर्वि क्योंकि आगे तर्क के बारे में खंडन अगला मंत्र में करेंगे नए नए के इत्यादि से भाषण नहीं प्राकृत बुद्धिना स्पष्ट कर दिया प्राकृतना मनुष्येण अवरे दृष्टिया देवानावरक्ष यमस्या नक्षत्र विजय एकदम करें मनुष्य ने क्यों कहा कहामराजी में दोष नहीं आएगा यमराजी वक्ता नहीं वेदांत किया भी यमराची तो सबके मारक है सबके हत्यारा है मर्डर महान महान हत्यारा है सबका मारक है वो अत्यंत निकृष्ट आदमी कर जो हत्यारा होता है उसको कौन समझता है कि अच्छा बनेगा वही हत्यारे को घटिया मानती दुनिया में ऐसे कोई कहे फिर यमराजी तो अत्यंत अगर है ये आपत्ति को निवारण करने के अवरेण मनुष्य नरण अर्थ मनुष्य ने कर दिया ताकि वह तो देवता है देवानाम अवरत्व व्यक्षा भी देवों में अवृत्त व्यक्षा के द्वारा भी मारकत्व दृष्टि को लेकर के देवों में अवरत्व व्यक्षा करता हुआ यम के अंदर आप घटाना चाहेंगे तो वह आपत्ति क्षति नहीं होगी क्योंकि यहाँ देवताओं की बात ही नहीं हो रही है क्या वक्ताओं में से हमें मानुषी वक्ताओं को ले रहे हैं मनुष्य वक्त के बात बाद कथन हो रहा है इतने ना मनुष्य प्रोक्त अवरे वो अद्वैतानी से प्राकृत बुद्धि बने द्वैत बुद्धि अभी भी उसके अहंग में संयासी हो मैं अमुख बड़ा महामंडेश्वर हो मैं अमुक वक्ता हो महान मेरे इतने हजारों छेड़े हैं इतने घमंड पच्चीस लाख को मैंने आलिंगन कर लिया वर्ल्ड कार्ड्स में नाम छड़ा दिया ऐसे और मैंने 25,000 छोलों का करके हजार दीक्षा कर दिया एक अखाड़ के मामले से मैंने घोषणा किया कि मैंने 25,000 हजार छोटी काट के सबको नागा दीक्षा दीक्षा किया पराकृत बुद्धिवाल है इन लोगों से वेदान सुनने से कोई फायदा